औसित की ब्राह्मणोपनिषद अध्याय तीन इंद्र एवं प्रतर्दन का संवाद प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन प्रतर्दनो प्रतर्दनोह दासमोपजगाच प्रतर्दन वरम ते दानी सहोवाच प्रतर्दनः तमेंवैस्वय मनुष्याय हिततम मनसमीद्र उवाच न वै वो वरस्म विणीतेमेणीम किल सोवाच प्रतर्दन थथो खलवींद्र सत्या निजा सत्यमींद्रोवाच मामलिह तदेवाहम मनुष्याततम मे यीयात शीषा ऋण तान मरूंमुखा न साृगे राय्छम बहु अति क्रम्य दिव प्रहदीया नत्र महमतरीक्षे पौलोमा पृथिव्या कालखा जान् तस्तत्र न लोम चमीयते सोम विजानीयान्ना कर्मण लोको मीये से नातृवधेन न पृतृवधेन न स्तेजन न भ्रूणहतया ना पापम च न चो मुखा लंबेती ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा दीव के पुत्र प्रतरदन एक बार संग्राम में देवताओं के, के श्रेष्ठ धाम स्वर्ग लोक में गए वहां उनकी अद्वितीय युद्ध कला एवं शौर्य से अति संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा हे प्रतरदन कहो मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं वीर प्रतरदन ने कहा हे देवेंद्र जिस श्रेष्ठ वर को आप मानव जाति के लिए परम कल्याण युक्त मानते हो वैसा ही कोई श्रेष्ठ वर आप स्वयं ही मेरे लिए प्रदान करें इंद्र ने कहा हे राजन इस संसार में यह सभी जगह विदित है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए वर की मांग नहीं करता इसलिए आप अपने लिए कोई भी वर मांगें प्रतर्दन ने कहा कि तब तो मेरे लिए वर का अभाव ही रह गया प्रतरदन के ऐसा कहने के पश्चात देवराज इंद्र निश्चय ही अपने सत्य पथ पर रहे वे स्वयं ही साक्षात सत्य के स्वरूप हैं। उन प्रक्षात देवराज इंद्र परम कल्याणकारी वर मानता हूँ तो प्रजापति के पुत्र विश्व रूप को जिसके तीन शिविर थे उसे मैंने अपने वज्र के प्रहार से मार डाला है कितने ही मिथ्या अहंकार सन्यासियों को जो अपने आश्रम के श्रेष्ठ आचरण से पदत्युत हुए एवं बहिर्मुख अर्थात ब्रह्म के श्रेष्ठ विचारों से रहित हो चुके थे ऐसे उन सभी को खंड खंड करके धेर्यों के सम्मुख डाल दिया है कई बार प्रहलाद के सहयोगी दैत्य राजाओं को मौत की नींद सुला दिया है पुलोम नामक असुर के सहयोगी दैत्यों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले काल नाम से युक्त अधिकांश असुरों को भी विनष्ट कर दिया किंतु इतने पर भी अहंकार एवं कर्मफल की कामना से रहित होने के कारण मुझ प्रसिद्ध देवेंद्र के एक रोम को भी नुकसान नहीं पहुंचा इसी तरह जो मुझे ठीक प्रकार से जान ले उसके पुण्य लोक को किसी भी कर्म से हानि नहीं होती मेरे सत्य स्वरूप का विवेक रखने वाले मनुष्य को बड़ा से बड़ा पाप भी प्रभावित नहीं कर पाता अर्थात इंद्रदेव वृत्तियों के रक्षक हैं देव प्रवृत्तियों की रक्षार्थ यदि किसी आताताई का वध भी करना पड़े तो उस क्रिया का पातक नहीं लगता इसीलिए इंद्र कहते हैं कि मेरे स्वरूप को जानने वाले को पाप नहीं लगता और न उसका मुख कभी भय या अशक्ति के कारण नीला पड़ता है सहोवाच होवाच प्रज्ञात्मा तम महामायूरम मृत आयु प्राण प्राणो व आयु प्राण एवामृत यस्म शरीर प्राणो वसति तवदा प्राणेन हेवान्मुस्मलोक मृतोति प्रज्ञया सत्यं संकल्पम सो मयुर मृत मृत्युपास्ते मोलोकती आनोत्य मृत अक्षि सर्गे लोके तथा आहुरेकूय वै प्राणी नि कशन सक्नुया सचा प्रज्ञापय चक्षुषारूपमें श्रोत्रेण शब्द मनसा ध्याकभूम वै प्राणकता सर्वाण्यव प्रज्ञापयन्ति वाच वद्तीर्वेण अन वदी तक्षो पश्यस प्राण अश्य स्रोत्रम शुण्वत्सर्वे प्राण अनशण्वती अनुध्यायन्ति प्राण अनुध्याय प्राण प्राण्तर्वेण अण्दी एवंू हई ददीति हेन्द्र उवाच अस्ती काण शि उन प्रसिद्ध इंद्रदेव ने कहा कि मैं स्वयं ही प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ उस प्राण एवं श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त आत्मा रूप में प्रख्यात मुझ इंद्र की तुम आयु एवं अमृत रूप से उपासना करो आयु ही प्राण है प्राण ही आयु एवं प्राण ही अमृतत्व है इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है तभी तक आयु है प्राण के द्वारा ही प्राणी अन्य दूसरे लोक में अमृतत्व के विशेष सुख की अनुभूति करता है प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति पूर्णायु का, का गौरव प्राप्त करता है और स्वयं लोक में जाकर अक्षय अमृतत्व के सुख का भागीदार बनता है इस प्राण के संदर्भ में कोई कोई विद्वत्जन ऐसा कहते हैं कि निश्चय ही सभी प्राण वाक आदि समस्त इंद्रियों सहित प्राण एक ही भाव को प्राप्त करते हैं कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वाणी द्वारा नाम सूचित करने नेत्र द्वारा रूप देखने कान से शब्द श्रवण करने एवं मन के द्वारा ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय ही सभी प्राण अपने एक ही भाव को प्राप्त करते हैं वे सभी प्राण एकीकृत हो समस्त कार्य करते हैं ये सब एक एक विषय की क्रमशः अनुभूति करते हैं जब वाक इंद्री बोलने लगती है उस समय सभी प्राण उसका वाणी का मौन रूप से अनुमोदन करते हैं जब चक्षु देखता है तब अन्य सभी प्राण भी उसके भाग में रहकर कर दृष्टिपात करते हैं जब कान श्रवण करने लगता है तब दूसरे अन्य समस्त प्राण भी उस कर्ण्रिय का अनुसरण करते हैं जब मन ध्यान करने लगता है तब अन्य सभी प्राण भी उसका साथ देते हुए चिंतन करते हैं और जब मुख्य प्राण अपना कार्य करना प्रारंभ करता है तो अन्य समस्त प्राण इंद्रियां भी उसके साथ साथ वैसी चेष्टा करती हैं ऐसा प्रतर्दन ने निवेदन किया इस तरह से उन देवों में श्रेष्ठ इंद्र ने कहा यह बात ऐसी ही है समस्त प्राण एक होते हुए भी जो अन्य पाँच प्राण है वे निःश्रेयस अर्थात परम कल्याण स्वरूप है निश्चय ही यही बात है जीवति वाक्पेतो मुखा पश्यामो जीवति चक्षुरपेतोधा पश्यामो जीवति शूद्रापेतो बधिरा पश्यामो जीवति मनोपेतोला पश्यामो जीवति बाहु छिन्नो जीव दुर्भिन्न एवं ही पशा अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्द शरीर प्रतिगृह्योत्थयतीस्मा दुपीत यो वै प्राण सज्ञा यावा प्रज् प्राण शरीरे शरीर वसत सहोत्रात दृष्टि एक येतत्ष शब्द स्वच्न पश्यथास्ण एक तदैद्वाक्सैना सहाप्येतु सहाप्येत शब्द सहाप्येती मन ध्यान सहाप्येती स यदा प्रतिबु्यते येजलत सर्वादिथो विस्फुलिंगा निप्रतिरवस्मा यतन निप्रतिंतेभ्यो देवा दो लोका सिद्धि एकद्द्दिजुष आर्तो मन ना बल्यम नेति तदा उदक्रमितिम न शुणोती न पश्य न वाचा वद्यायथास्मी कथा तदैद्वाक्सैना सहाप्येत चक्षुस आपप्येतोत्रबाप्येती मनसर्व ध्याप्येती यदा प्रतिबुद्धते यने ज्वलत विस्वलिंग विप्रतिष्ठेरण्य भे वही तस्मात्मन प्राणा जाथा जतनम विप्रतिष्ठते प्राणेभ्यो देवादेव्यो लोका वाग इंद्र से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है क्योंकि गुंगों को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है नेत्रों से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवन धारण किए रहता है क्योंकि अंधों को प्रायः देखते ही हैं स्रोतेंद्र हीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है क्योंकि बथरों को प्रायः ही देखा जाता है मन शक्ति से रहित होने पर भी जीवन धारण किया जा सकता है क्योंकि प्रायः ही छोटे बालकों को जीवित देखते हैं प्राण के रहते अंग भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है किंतु प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना असंभव है क्रियाशक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को तब सभी तरफ से आबद्ध करके भिन्न भिन्न क्रियाएं कराता रहता है अतः तो इस प्राण को ही उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है वही प्राण है या फिर जो प्रज्ञा कही गई है वही प्राण है क्योंकि प्रज्ञा एवं प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में निवास करते हैं तथा जीवात्मा के साथ मिलकर एक साथ ही शरीर से उत्क्रमण करते अर्थात बाहर निकलते हैं इस प्राण में पर ब्रह्म का यही दर्शन ज्ञान है और यही विज्ञान है क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के स्वप्न नहीं देखता उस समय शब्द सभी नामों के साथ नेत्र रूपानुभूति सहित कान शब्दों सहित और मन चिंतन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते हैं वह मनुष्य जब जागृत अवस्था को प्राप्त होता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की ओर छिंगारियाँ निकलती हैं वैसे ही है इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण बाहर निकलकर अपने अपने उचित स्थान की ओर गमन कर जाते हैं तत्पश्चात उन प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवगण प्रादुर्भूत होते हैं तथा उन देवों से लोक एवं नाम आदि विषय उत्पन्न होते हैं इस प्राण रूप आत्मा की सिद्धि का वर्णन आगे किया जा रहा है यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में रोग से पीड़ित व्यक्ति मरणासन हो जाता है शक्तिहीन होकर चेतना रहित हो जाता है उस समय वह किसी भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने में समर्थ नहीं होता उस समय कहते हैं कि उसका चित्त अर्थात मन उत्क्रमण कर गया है यही कारण है कि वर्णा तो सुनता न कुछ देखता है न वाणी से कुछ बोलता है और न ही ध्यान करता है उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन हो जाता है ऐसी स्थिति में वाणी समस्त नामों के सहित चक्षु सभी रूपों के सहित कान सभी शब्दों के सहित एवं मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित उस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है वह मनुष्य जब फिर से जागता है उस समय जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी दिशाओं की तरह चिन्हगारियाँ प्रस्फुटित होती है उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि समस्त प्राण उत्पन्न होकर स्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तदनंतर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं